महाभारत द्रोण पर्व वध पर्व चतुर्स्यधिक शतमोध्याय निद्रा से व्याकुल हुए उभय पक्ष के सैनिकों का अर्जुन के कहने से सो जाना और चंद्रोदय के बाद पुनः उठकर युद्ध में लग जाना संजय उवाच व्यासे मथोक्तस्तु धर्मराजो युधिष्ठिर स्वयं कर्ण वधात वीरो नृवृत्तो भरत संजय कहते हैं भरत व्यास जी के ऐसा कहने पर वीर धर्मराज धर्मराजिर स्वयं कर्ण का वध करने के विचार से हट गए घटोत्कुनते सुतपुत्र तामशाम दुखामर्श व समाप्त धर्मराजो युधिष्ठि सोतपुत्र के द्वारा घटोत्कच के मारे जाने पर उस रात में धर्मराज धर्मराजिष्ठे दुख और अमरस के वशीभूत हो गए दृष्टवा भी मे नमह तुम वारणाम धृष्ट भीमसेन के द्वारा आपकी विशाल सेना का निवारण होता देख उन्होंने धृष्ट से इस प्रकार कहा वीर तुम द्रोणाचार्य को आगे बढ़ने से रोको तुम ही द्रोण विनाशाज समुत्पन्नो सनात ससरह कवचे खड्गे धन च परतापन तुम तो शत्रुओं को संताप देने वाले हो और द्रोण का विनाश करने के लिए ही बाण कवच खड्ग और धनुष सहित अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हो अभिद्रोणे श्रेष्ठो माचते भी कथन चल जन्मे जय श्रिखंडे चौर्मुख अभिद्रवंत संघ्रिष्टा कुंभ यो अतः हर्ष में भरकर कर रणभूमि द्रोणाचार्य पर धावा करो तुम्हें किसी प्रकार भय नहीं होना चाहिए जन्मे जय शिखंडी तथा दुर्मुख पुत्र यशोधर ये हर्ष और उत्साह में भरकर चारों ओर से द्रोणाचार्य पर धावा करे नकुल सहद्रौपदेया प्रभद्रका दुपद्च विराट्च पुत्र भ्रात समकया पांडव धनंजय अभिद्रवंत वेगेन कुंभयोनी वीपया नकुल सहदेव द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रभद्रगण पुत्रों और भाइयों सहित ध्रुपद और विराट सात्कीिकी की केकाय तथा पुत्र अर्जुन ये द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेगपूर्वक उन पर धावा बोलते तथे रथिन्वे हस्त स्वं जच्च किंचन पदार्थे द्रोणम पात यू इसी प्रकार हमारे समस्त रथी हाथी घोड़ों की जो कुछ भी सेना अवशिष्ट है वह और पैदल सैनिक ये सभी रणभूमि में महारथी द्रोणाचार्य को मार तथा कुंभ व्या पांडुनंदन महात्मा युधिष्ठिर के इस प्रकार आदेश देने पर वे सब वीर द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेग पूर्वक उन पर टूट पड़े आगान सहसा पांडवान पांडव सैनिकों को पूरे उद्योग के साथ आक्रमण करते देख शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने समरभूम में आगे बढ़कर उनका सामना किया तथो दुर्योधन और राजा सर्वोद्योगेन पांडवान अभ्य द्रवृसम द्रोणाचार्य के जीवन की रक्षा चाहते हुए राजा दुर्योधन हो पूरे के साथ पांडवों पर धावा किया तथा प्रवृत युद्धम श्रांतवाहन सैनिक पुरुणता मितरेतरम तदनंतर एक दूसरे को लक्ष्य करके गर्जते हुए पांडव तथा कौरव योद्धाओं में पुनः युद्ध आरम हो गया वहां जितने वाहन और सैनिक थे वे सभी थक गए थे निद्राधास्ते महाराज पर संयुगे नाभ्यपद्यंत समरे नाभ्यपयत समित्येष्ठा कंचित चेष्टा महारथा महाराज युद्ध में अत्यंत थके हुए महारथी योद्धा निद्रा से अंधे हो रहे थे अतः संग्राम में कोई चेष्टा नहीं कर पाते थे त्रिया महारजनी चैषा घोर रूपा भयानका सहस्रया मृतिमा बपूव प्राण यह तीन प्रहर की रात उनके लिए सहस्रो प्रहरों की रात्रि के समान घोर भयानक एवं प्राण प्राणहारिणी प्रतीत होती थी बध्यता चा तेजाथता च विशेषतः अर्धरात्रि समाज निद्राधा विशेषतः वहाँ बाणों की चोट सहते और विशेषतः क्षत विक्षत चत होते हुए निद्रांध सैनिकों की आधी रात बीत गई सर्वेशन निरुस्सा परेशान विगते सवः उस समय आपकी और शत्रुओं की सेना के समस्त क्षत्रिय उत्साहीन एवं दीनचित्त हो गए थे उनके हाथों से अस्त्र और बाण गिर गए थे तदापारियतम विशेषतःप्यो न जाहु वे उस समय अच्छी तरह युद्ध नहीं कर पा रहे थे तो भी विशेषतः लज्जाशील होने के कारण अपने धर्म पर तुष्टि रक, दृष्टि रखते हुए अपनी सेना छोड़कर जा न सके अस्त्रण्य समस्े रथे जना रथे गजे स्वंदे हए स्वंदे चारत भारत दूसरे बहुत से सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर नींद से अंधे होकर सो रहे थे कुछ लोग रथों पर कुछ हाथियों पर और कुछ लोग घोड़ों पर ही सो गए थे समरे योधा प्रे से अंतो यम अक्षय नरेश्वर नींद से वे शुद्ध होने के कारण वे किसी भी चेष्टा को समझ नहीं पाते थे और उन्हें दूसरे था सम्रांगण में यमलोक भेज देते थे स्वर परान समरे सपनायना परान पी नाना महारढ़े दूसरे सैनिक शत्रुओं को स्वप्न में पढ़कर अत्यंत वेसुद्ध हुए देख उन्हें मार बैठते थे कुछ लोग उस महासमर में निद्रांध होकर नाना प्रकार की बातें कहते हुए कभी अपने आप पर ही प्रहार कर बैठते थे कभी अपने पक्ष के ही लोगों को मार डालते थे और कभी का भी वध करते थे। महाराज परिभ्यो बहुजना निद्रा महाराज हमारे पक्ष के भी बहुत से सैनिक शत्रुओं के साथ युद्ध करना है ऐसा समझकर खड़े थे परंतु नींद से उनकी आंखें लाल हो गई थी संसर पंतो रणे के निद्रा धास्ते तथा पर जग्नु शूरारणे शूरा तस्तमी दारुणे कुछ सूरवीर निद्रांध होकर भी रणभूमि में विचरते थे और उस दारुण अंधकार में शत्रु पक्ष के सूरवीरों का वध कर डालते थे हन्यमान अथात्म परेभ्यो बहो जनाभ्य जानत समद्रया मोहिता भृत बहुत से मनुष्य निद्रा से अत्यंत मोहित हो जाने के कारण शत्रुओं के ओर से समरभूम में अपने को जो मारने की चेष्टा होती थी उसे समझ ही नहीं पाते थे विज्ञाय उनकी ऐसी अवस्था जानकर पुरुष प्रवर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए उच्च स्वर से प्रकार प्रकारक श्रांता निद्राधाव सवाहना तमसा चैन्येजसा बहुलेन चेयज यदि वन्यध्व उपहार मत सैनिका नित्र सैनिकों तुम सब लोग अपने वाहनों सहित थक गए हो और नींद से अंधे हो रहे हो इधर यह सारी सेना घोर अंधकार और बहुत सी धूल से ढक गई है अतः यदि तुम ठीक समझो तो युद्ध बंद कर दो और दो घड़ी तक इस रणभूमि में ही सो लो तथ वि चंद्रम विश्राचित पुनः संसाधे शोन संग्राम कुरु पांडवा तत्प्चा चंद्रोदय होने पर विश्राम करने के अनंतर निद्रा रहित हो तुम समस्त कौरव पांडव योद्धा परस्पर पूर्व संग्राम आरंभ कर देता तद्वच सर्वधर्मज्ञाधी तथा प्रजात् धर्मां अर्जुन का यह वचन समस्त धर्मज्ञों को ठीक लगा सारी सेनाओं ने उसे पसंद किया और सब लोग परस्पर यही बात कहने लगे चुक्रशो कर्ण कर्ण तथा दुर्योधन च उपाराण्डू नाम भृता ही कौरव सैनिक हे कर्ण हे कर्ण हे राजा दुर्योधन इस प्रकार पुकारते हुए उच्च स्वर से बोले आप लोग युद्ध बंद कर दें क्योंकि पांडव सेना युद्ध से विरत हो गई है तथा विक्रो समान फालगुन से तत तथ सेना तब च भारत भारत जब अर्जुन ने सब और इधर उधर उच्च स्वर से पूर्वोक्त प्रस्ताव उपस्थित किया तब पांडवों की तथा तो आपकी सेना भी युद्ध से निवृत्त हो गई सर्वसैन छाद्राम प्रहिष्ठा प्रत्यपूजयन महात्मा अर्जुन के इस श्रेष्ठ वचन का संपूर्ण देवताओं ऋषियों और समस्त सैनिकों ने बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया तत्स पूज्य बचो क्रूर सर्वसेनिया भारत मुहूर्तम असुपन राजन श्राता भरतवंशी नरेश भरत कुलभूषण अर्जुन के उस क्रूरता वचन का आदर करके थकी हुई सारी सेना दो घड़ी तक सोती रही। सातु करकेजुनम प्रत्य पूजय भारत आपकी सेना विश्राम का अवसर पाकर सुख का अनुभव करने लगी उसने वीर अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा तो तथा अस्त्राणि बुद्धि पराक्रमः धर्मस्वै महाबाहु दयाभूते महा निष्पाप अर्जुन तुम में वेद तथा अस्त्रों का ज्ञान है तुम में बुद्धि और पराक्रम है तथा तुम में धर्म एवं संपूर्ण भूतों के प्रति दया है ये वेक्षा तथस्तु ते मनसान रादन हम लोग तुम्हारी प्रेरणा से सुस्ताकर सुखी हुए हैं इसीलिए तुम्हारा कल्याण चाहते हैं तुम्हें सुख प्राप्त हो वीर तुम शीघ्र ही अपने मन को प्रिय लगने वाले पदार्थ प्राप्त करो इतिमरघ्रम प्रसंसनो महारथा निद्रया संवा क्षिप्ता तुष्णि प्रजानाथ इस प्रकार आपके महारथी नरश्रेष्ठ अर्जुन की भूरी भूल प्रशंसा करते हुए निद्रा के वशीभूत हो मौन हो गए अस्पृष्ठ ऐचाप्य रथ नि सुचा परे जज स्कता से रते चा परे छित सायुधा सगदाशा सपरस्वधा सकवचाश्चान्य न सुपता पृथक पृथक कुछ लोग घोड़ों की पीठों पर दूसरे रथों की बैठकों में कुछ अन्य योद्धा हाथियों पर तथा तो दूसरे बहुत से सैनिक पृथ्वी पर ही सो रहे कुछ लोग सभी प्रकार के आयुध लिए हुए थे किन्हीं के हाथों में गधाएँ थीं कुछ लोग तलवार और फरसे लिए हुए थे तथा तो दूसरे बहुत से मनुष्य प्रास और कवच से सुशोभित थे वे सभी अलग अलग सो रहे थे हस्ते निश्वास शीतलाम नींद से अंधे हुए हाथी सर्पों के समान धूल में सदी हुई सोनों से लंबी लंबी सासे छोड़कर इस वसुधा को शीतल करने लगे सुप्ता यद्वन धरती पर सोकर निस्वास खींचते हुए गजराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पर्वत बिखरे पड़े हो और उनमें रहने वाले बड़े बड़े सर्प लम्बी सासे छोड़ रहे हो समम च विषमा चक्रु हया भी सोने की बाग में बंधे हुए घोड़े अपने गर्दन के बालों पर रथ के जुवेलिये टापों से खोद खोद कर समतल भूमि को भी विषम बना रहे थे सुसुपुस्तत्र राजेन्द्र युक्ता बाहेशयागा युद्धात राजेंद्र वे रथों में जुटे हुए ही चारों ओर सो गए भरतश्रेष्ठ इस प्रकार घोड़े हाथी और सैनिक भारी थकावट से युक्त होने के कारण युद्ध से विरत हो सो गए तथा तथा निद्रया भग्नम शिल्प चित्र विवाह अद्भुतम इस प्रकार निद्रा से वे सुध हुआ वह सैन्य समूह गहरी नींद में सो रहा था वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो किन्हीं कुशल कलाकारों ने पट पर अद्भुत चित्र अंकित कर दिया हो ते क्षत्रिया कुंडलिनो युवान परस्परम सायक भिक्षतांगा कुंभेश शुष्पूर्गजा कुचे सुलग्ना युवका वे कुंडलधारी तरुण क्षत्रिय परस्पर सहायकों की मार से संपूर्ण अंगों में छत हो हाथियों के कुंभ से सटकर ऐसे सो गए थे मानो कामनियों के कुचों का आलिंगन करके सोए हों तथा कुमदनाथेन कामने गण्ड पांडुना नेत्रानंदेन चंद्रेण महेंद्र दिघलंकृता तत्पश्चात कामनियों के कपूलों के समान श्वेत पेतवर्ण वाले नयनानंददाई कुमदनाथ चंद्रमा ने पुरुदिथा को सुशोभित किया दस शताक्ष उदयाचल के शिखर पर चंद्रमा रूपी सिंह का उदय हुआ जो पूर्व दिशा रूपी कंदरा से निकला था वह किरण रूपी केशरों से प्रकाशित एवं पिंगल वर्ण का था और अंधकार रूपी गजराजों के युद्ध को विजिंड कर रहा था हर वृषोत्तम गात्र भगवान शंकर के वृषभ नंद नंदकेश्वर के उत्तम अंगों के समान जिसकी श्वेत कांति है जो कामदेव के श्वेत पुष्प में धनुष के समान पूर्णतः उज्ज्वल प्रभा से प्रकाशित होता है और तो नववधु की मंद मुस्कान के शरीर सुंदर एवं मनोहर जान पड़ता है वह कुमद कुल बांधव चंद्रमा क्रमश ऊपर उठकर आकाश में अपनी चांदनी छिटकाने लगा तथो मुहूर्ता भगवान पुरस्ता अरुणम दर्शाया माग्रसन ज्योति प्रभा प्रभु उस समय दो घड़ी के बाद चिन्ह से सुशोभित प्रभावशाली भगवान चंद्रमा ने अपने ज्योत्मा से नक्षत्रों की प्रभा को क्षीण करते हुए पहले अरुण कांति का दर्शन कराया अरुण से तुत रूप समश्मिजान महाचंद्रो मंदम मंदम अवाश्रिय अरुण कांति के पश्चात चंद्रदेव ने धीरे धीरे सुवर्ण के समान प्रभाव वाले किरण का प्रसार आरंभ किया सर्वादिशा फिर वे चंद्रमा की किरण अपनी प्रभा से अंधकार का निवारण करती हुई शनै शनै संपूर्ण दिशाओं आकाश और भूमंडल में फैलने लगी तथो मुहूर्ता भुवनम ज्योतिर्भूत अप्रक्षा सु तदनतर एक ही मुहूर्त में समस्त संसार ज्योतिर्मय हो गया अंधकार का कहीं नाम भी नहीं रह गया वह अदृश्य भाव से तत्काल कहीं चला गया प्रति प्रकाशित लोके दिवा भूते निषा करे विचे विचे राजन नगत चरास्तः चंद्रदेव के पुण्यतः प्रकाशित होने पर जगत में दिन का सा उजाला हो गया राजन उस समय रात्रि में विचरने वाले कुछ प्राणी विचरण करने लगे और कुछ जहाँ के तहाँ पड़े रहे यथाम नरेश्वर चंद्रमा के किरणों के स्पर्श से सारी सेना उसी प्रकार जाग उठी जैसे सुर रश्मियों का स्पर्श पाकर कमलों का समूह खिल उठता है यथा चंद्रोद दियों्धुत क्षुभित सागरो भवतोद्धूत सभूव बला जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय होने पर उससे प्रभावित होने वाले महासागर में ज्वार उठने लगता है उसी प्रकार उस समय चंद्रोदय होने से उस सारे सैन्य समुद्र में खलबली मच गई तथा प्रवृत्त युद्ध विषाम पते लोके लोकविनाशाय परम लोकम प्रजानाथ तदनंतर इस जगत में महान जनसंहार के लिए परलोक की इच्छा रखने वाले योद्धाओं का युद्ध पुनः आरंभ हो गया श्री महाभारती चतुशी इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोण वध पर्व में रात्रि युद्ध के समय सेना का निद्रा विषय एक अध्याय पूरा हुआ